उपनिषद, भाष्यार्थ, अध्याय बेहदाणकोपनिषद शांक अध्यायतीन्ब्राह्मण याग्यवल गार्गी संवाद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतर तस्य आत्मे तर आ साकल्य आशाकल्यब्रह्मणा ग्रंथ आरभ्य पृथिव्यादी इशाकाशाता भूताने अतर्बिर्भावस्थिता ह्यम बाह्यम गिगम्य गम्या निराकुव्रष्टुरा साक्षा धर्म निर्मुक्तो आत्मासारधर्मुक्त दर्शित इत्यारंभ जो साक्षा अपरोक्ष ब्रह्म सर्वांतर आत्मा है ऐसा कहा गया है उस सर्वांतर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शाकल्य ब्राह्मण पर्यंत आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत संपूर्ण भूत अंतर बहिर्भाव से स्थित है उनमें से जो बाह्य बाह्य भूत है उसे जान जानकर निराकरण करते हुए जो संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित साक्षात सर्वांतर मुख्य आत्मा है उसका दर्शन दृष्टा मोमुक्षु को कराना है इसलिए यह आरंभ किया जाता है जल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत उत्तरोत्तर अधिष्ठान तत्वों का निरूपण अथ हैन गागी वाचकनवी प्रश्याग्ञ वलोवाच यदिदोतम चुप्रोत कस्मेंु खल्वा प्रवोता से प्रोताशे वाय गारागी कस्मु वायुरोत प्रोहत्यक्षकेशु गारागी कस्मु खतरीक्षलोका ओतास प्रोता से गलोकेशु गा कस्मु खलु गलोकाश प्रोता सेलोकेशु गति कस्मु खोका ओताश प्रोता से चंद्रलोकेशु गारागी तकन्नो खलु चंद्रलोका ओताश प्रोता से नक्षत्रोकेशु गातीकन्नौल नक्षत्रोका ओताश प्रोहता से देलोकेशु गे कस्ल दैवलोका ओताश प्रोहुताचेतीन्द्रलोकेशु गेतीकन्नौंद्रलोका ओता च प्रोता से प्रजाप्रतिलोकेशु गार्गी गागी कलो प्रजापतिलोका ओताश प्रोत्ता से ब्रह्म लोकेशु गारी कस्मन्नौु लो ब्रह्मलोका ओता से प्रोत्ता से होवाच गागि प्रतिपाक्षिम ते मुझा व्यवत्ता धन ते प्रनिया ततोह गार्गी गारागि मतीक्षिरी तथोह परराम फिर इस याज्ञवल्क से वाक्शनों की पुत्री गार्गी ने पूछा तब बोली हे याज्ञवल्क यह या जो कुछ है सब जल में ओत्प्रोत है किंतु वह जल किसमें ओत्प्रोत है याज्ञवल्क हे गार्गी वायु में गार्गी वायु किसमें ओत्प्रोत है याज्ञवल्क हे गार्गी अंतरिक्ष लोक में गार्गी अंतरिक्ष लोक किसमें उत्प्रोत है याज्ञवल्क हे गार्गी गंधर्वलोक में गार्गी गंधर्व लोक किसमें उत्प्रोत है याज्ञवल्क हे गार्गी आदित्य लोकों में गार्गी आदित्य लोक किसमें उत्प्रोत है याज्ञ हे गार्गी चंद्र लोकों में गार्गी चंद्रलोक किसमें उत्प्रोत है याग्ञवल्क हे गार्गी नक्षत्रोकों में गार्गी नक्षत्रोक किसमें उत्प्रोत है याज्ञ हे गार्गी देवलोक में गार्गी देवलोक किसमें उत्प्रोत है याज्ञ बल्क हे गार्गी इंद्र लोकों में गार्गी इंद्र लोक किसमें उत्प्रोत है याज्ञ बल्क गार्गी प्रजापति लोकों में गार्गी प्रजापति लोक किसमें उत्प्रोत है याज्ञ बल्क हे गार्गी ब्रह्म लोकों में गार्गी ब्रह्म लोक किसमें उत्प्रोत है इस पर याज्ञ बल्क ने कहा हे गार्गी अति प्रश्न मत कर तेरा मस्तक न गिर जाए तू जिसके विषय में अति प्रश्न नहीं करना चाहिए उस देवता के विषय में अति प्रश्न कर रही है हे गार्गी तो न कर तब वचक्नु अतिप्रस् पुत्री गार्गी उपरत हो गई अथ हैनम गारागिनामत वाक्नीचोध्ता प्रक्ष यागवल होवाच यदिद पार्थिव धातु जातम अब्सूदके ओत चोत च ओतम दीर्घपट तंतुत प्रोत धकंत वा सर्वतोन्तर विपरीतम भूताभिर बहिर्भूता मितर्थ अन्यथा सको मुस्टिव विजेता फिर उस याज्ञवर्ग वाचक वाचकनवि वचकनों की पुत्री ने जो नाम से गार्गी थी पूछा उसने हे याज्ञवर्ग इस प्रकार संबोधित करके कहा यह जो कुछ पार्थिव धातु समुदाय है वह अप जलों में ओतप्रोत है और वस्त्र की लंबाई के तंतु के समान और प्रोत वस्त्र की चढ़ाई के तंतु के समान अथवा इससे उल्टा समझो तात्पर्य यह है कि यह अपने बाहर भीतर सब और विद्यमान हुए जल से ही व्याप्त है नहीं तो यह सत्तू की मुट्ठी के समान छिन्न भिन्न हो जाता इदम तावद अनुमान मुप न्य युद्ध कार्य परिचि स्थूल कारणेना परिच्छिन्न सूक्ष्मे व्याप्तमीति दृष्टि यथा पृथ्वी अद्भि तथा पूर्व पूर्वमुत्तरेणोत्तरेण व्यापिना भवित्यमेशवांतरादात्मन प्रश्नार्थ यह अनुमान तो का उपन्यास किया गया इससे यह देखा गया है कि जो कार्यपरिचिन्न और स्थूलतत्व है वह कारण अपरिच्छिन्न और सूक्ष्मतत्व से व्याप्त रहता है जिस प्रकार पृथ्वी जल से व्याप्त है उसी प्रकार पूर्व पूर्व जलादि अपने वर्ती कारण वायु आदि से व्याप्त है सर्वांतर आत्म पर्यंत इस प्रश्न का यही तात्पर्य है तत्र भूतानि पंच संघतान्यवोत्तरमुत्तरम सूक्ष्म भावेन व्यापक कारण चवतिषंते न परमात्मोवाक तद्यति अस्ति सत्यस्य श्रुते चा सत्यस्य इति भूतपञ्चकम् तध्यतिरेकेण वस्तावंतरम अस्त सत्य सत्यंति सत्यम चूतपंचकर्मा कस्वाप ओता प्रोताेती कार्यवाद स्थूलवादिन्नवाच क्वचिद्धि ओत प्रोत, भावेन तासामोत प्रोत भाव इति एवं उत्तरोत्तर एव उत्तरोहा भूत पांच है जो परस्पर मिलकर ही उत्तरोत्तर व्यापक सूक्ष्म भाव से और कारण रूप से विद्यमान है परमात्मा से नीचे उससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है जैसा कि वह सत्य का सत्य है इस त्रुत से प्रमाणित होता है पांचों भूत तो सत्य है और परमात्मा सत्य का सत्य है अतः प्रश्न होता है कि जल किसमें उत्प्रोत है कार्य स्थूल और प्रच्छिन्न होने के कारण उन्हें भी किसी में ओत प्रोद्भाव से रहना चाहिए तो उनका ओत प्रोदभाव कहाँ है इसी प्रकार आगे आगे के प्रश्नों के प्रसंग की योजना करनी चाहिए याज्ञवल्क हे गार्गी वायु में नन्वक विति वक्तव्यम सं किंतु यहाँ तो याज्ञवल्कों को अग्नि में ऐसा कहना चाहिए था नई सदोष पार्थिवम व आप्यम व धातुमनाश्रित्य इतर भूतवत स्वातंत्रेण आत्मलाभो नास्ती तस्मत प्रोतभाव नोपदेश्य समाधान ऐसा कहने में दोष नहीं है क्योंकि अन्य भूतों के समान अग्नि के स्वरूप की सिद्धि किसी पार्थिव या जलीय धातु का आश्रय लिए बिना नहीं होती इसलिए उसमें ओत प्रोदभाव का उपदेश नहीं किया जाता कस्न्न खलु वायुरोत प्रोतच्चेक्षोकेशु गागी त्योंव भूतानी संहताक्षलोका गलोकेशुर्वलोक आदिलोकसु आदिलोकालोक चंद्रलोका चंद्र नक्षत्रोकु नक्षत्रलोकलोक देलोक इंद्रलोक इंद्रलोका विराट शरीर भूतेसु प्रजापतिलोक लोका प्रजापतिलोका ब्रह्म लोकेशु ब्रह्म लोकानाभकारी भूता हि सूक्ष्मताम्यक्रमेण प्रप्युपभगाश्रयाकार पिणता भूताव पंचेती बहुवचनमी गागी वायुकिस्में प्रोथ याग्ञवे गागी में परस्पर संगत हुए ये भूति अंतरिक्ष लोक हैं वे भी गंधर्व लोक में गंधर्वलोक लोक में आदित्यलोक चंद्रलोकों में लोक नक्षत्र लोकों में लोक नक्षत्रोक देवलोकों में देवलोक इंद्रलोकों देव में देव लोक इंद्रलोक विराट शरीर के आरंभक भूतरूप प्रजापतिलोकों में और प्रजापतिलोक ब्रह्मलोकों में ओतप्रोत है ब्रह्म लोक ब्रह्मांड के आरंभक भूतों को कहते हैं इन सभी लोकों में सूक्ष्मता के तारतम्य क्रम से प्राणियों के उपभोग के आश्रय शरीर के आकार में परिणित हुए परस्परस वे ही पांच भूत हैं इसलिए वे बहुवचन के भागी हैं कस्मुखलु ब्रह्म लोका ओतास प्रोतास्येति स होवाच याज्ञ बल्को हे गार्गी मातिप्राक्षी स्व प्रश्न न्याय प्रकारम अतीत आगमेन प्रव्याम देवता मां प्राक्षीरितर्थ मातेस्तव शिरो मुझा शिरोपिस्पष्ट पतेत देवता आगम विषय तम प्रश्न विषय गाग्या प्रश्न आनुमाक सैवताश्न साति प्रश्न नाति प्रश्न नति प्रश्न स्वश्न विषय केवलागम गमे तामती प्रश्नामी देवताार्गी तथोह गार्गी मातरी वाचन उपराम गार्गी अच्छा तो वे ब्रह्म लोक किसमें उत्प्रोत हैं इस पर उस याज्ञवल्क ने कहा हे गार्गी तू तो अपने प्रश्न को अति प्रश्न न कर अर्थात न्यायोचित प्रकार को छोड़कर आचार्य परम्परा द्वारा पूछने योग्य शास्त्र देवता को अनुमान से मत पूछ इस प्रकार पूछने से तेरा मुर्धा मस्तक विपतित विस्पष्टयापतित न हो जाए यह देवता का स्व प्रश्न शास्त्र का विषय है गार्गी का प्रश्न अनुमानिक होने के कारण उस प्रश्न विषय का अतिक्रमण कर गया है यह प्रश्न जिस देवता के विषय में है वह अति प्रशनया हो रही है किंतु वह नाति प्रश्नया अति प्रश्न करने के अयोग्य अर्थात अपने प्रश्न की ही विषय है तात्पर्य यह है कि वह केवल आचार्यों से शास्त्र द्वारा ही जानी जा सकती है उस अनति प्रश्नया देवता के विषय में तू अति प्रश्न करती है अतः हे गार्गी यदि तुझे मरने की इच्छा न हो तो अति प्रश्न न कर तब वचकनों की पुत्री गार्गी उपरत हो गई ये बृहदारण्यकोपनिषदभाष्य तृतीय अध्याय ष्ठम गार्गी ब्राह्मणम